परम पूज्य जगद्गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मस्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पवित्र चरणों में प्रणाम परम पूज्य परमादरणीय श्री स्वामी जी के पवित्र चरणों में प्रणाम ज्र जगदा शेखरिणे दृषा तिलकिने नारा ली माधुरी धीर नादई कारम कारम धुरी धीरनादशल व्याकुत्व श्या सत महो वल्ल वल्लभ नदगुर सद सदुणाधारम दिहाम्यं निरंजन अखंडा हम सुस्वादित चरणकमलचिमकंदा भक्तजनमानन शनिवासा श्रीरामचंद्रा कृष्णाय वासुदेवाय हरे नेणतक्लेशय गोविंदा नमो नम प्रणतक्लेशय गो narayan narayan narayan shimanna narayan narayan narayan bhajman Sadh Guru Naraayan, Naraayan, Naraayan, Sadh Guru Naraayan, Naraayan, Naraayan, Sadh. सल भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जृंदावन विहारी लाल की जय जय जय श्री राय जय श्री राधे जय जय श्रीरा परमादरणी प्रातस्मणी अनंत सलंकृत श्री महाराज श्री के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटि खोटिशाहन हमारे जीवन धन गोविंद की मधुमयी गाथा के रस रिख भक्त मात्र शक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं अपने सामने सलों ने सरकार की ही अनेकानेक आकृतियां देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं आओ अपने जीवन को गोविंद के चरणारविंदों में समर्पित करने के लिए उनकी ही वाणी का रसस्वादन करें भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों के कल्याण के लिए गीता का पावन पवित्र उपदेश दिया है भगवान ने अर्जुन को कहा अपने मन और बुद्धि को हमारे में समर्पित कर दो मन बुद्धि यदि गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाए तो काम बन जाए मन बुद्धि ही संसार में भटक रही है और इस मन बुद्धि के भटकने के कारण ही चित्त में अशांति उद्वेग है तो भगवान कहते हैं मई एव मन आधस्व मई बुद्धिम निवेशय अगर ये काम करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास करो अभ्यास किस प्रकार का भगवान के लिए कर्म करना प्रारंभ करो देखो जिसके लिए कर्म करोगे उधर मति लगेगी ही लगेगी मदर्थम कर्माणी कुरवं सिद्धि मवापस्यसी अभ्यास यह हो कि हम भगवान के लिए कर्म करें ये भगवान के लिए कर्म का अभिप्राय ये मत समझ लीजिएगा कि कर्म की विधा बदल जाएगी कर्म करने का ढंग बदल जाएगा या शैली बदल जाएगी भगवान के लिए कर्म करने का ही प्राय भगवान उद्देश्य हो जाए जैसे माली बगीचा लगाता है और एक भक्त भी बगीचा लगाता है दोनों के ढंग एक जैसे ही हैं बगीचे लगाने के समय पर खाद डालता है समय पर पानी माली भी डाल देता है समय पर खाद पानी भक्त भी देता है किंतु माली का उद्देश्य यह है कि इसमें सुंदर सुंदर पुष्प निकलेंगे उन पुष्पों को हम बाजार में बेच करके पैसा लाएंगे और भक्त का उद्देश्य ये है वह चिंतन करता है इसमें सुंदर सुंदर जो पुष्प निकलेंगे वो हम अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करेंगे अपने आराध्य को सजाएंगे अपने आराध्य के चरणों में रखेंगे तो देखो क्रिया दोनों की एक जैसी होने के बाद भी उद्देश्य दोनों का अलग अलग है एक व्यक्ति पैसा कमाता है पैसा आ जाएगा तो मकान बनाएंगे संतानों में लगाएंगे भोग भोगेंगे एक व्यक्ति पैसा इसलिए कमाता है कि पैसा आ जाएगा तो एकत्रित करके एक जगह एकांत में बाद में रहेंगे भगवान का भजन करेंगे दोनों के कर्म एक जैसे हैं किंतु फल का भेद अलग अलग हो जाएगा क्योंकि उद्देश्य अलग अलग है इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करेगा वह सिद्धि को प्राप्त होगा यहां सिद्धि का ही प्राय मन लगाना भी है मन बुद्धि लग जाएगी जिसके लिए देखो जिस काम करने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाना ही सिद्धि की प्राप्ति है यहां मूल में लक्ष्य भगवान के चरणों में मन बुद्धि समर्पित करना ही है यदि हम समर्पण करने में समर्थ नहीं थे तो अभ्यास का अभ्यास किया अभ्यास में प्रवृत्त हुए कर्म करना भगवान के लिए चालू किया बाद में भगवान कहते हैं ये कर्म के साथ एक बात ध्यान रखनी है क्या ध्यान रखनी है सर्वकर्म फल त्यागम तत कुरु यतात्मवान अब कर्म यदि परमात्मा के लिए करना प्रारंभ कर दे उस कर्म से फल न चाहें मानो जो कर्म हम परमात्मा के लिए करते हैं कई बार फलाविलासा चित्त में जाग जाती है कई बार क्या यदि सावधान न रहा जाए तो फला विलासा ही होती है भगवान हमको अपमान न दे भगवान हमको अशांति न दे भगवान हम हमको धन दे दे ये जो फल की अभिलाषा है या सिद्धि में बाधा है हम कई बार तो चिंतन करते हैं कि भगवान की पूजा करके भगवान के लिए कर्म करके भी हम मांगते संसार ही हैं तो देखो महत्वपूर्ण कौन हुआ भगवान हुआ कि संसार हुआ अब भगवान से यदि संसार हम मांग रहे हैं तो भगवान तो गौर हो गया ना मुख्य संसार हो गया और इतनी चतुर्ता के साथ मांगते हैं और इतने अधिकार के साथ ये दे देना इतने समय में दे देना अगर ये नहीं करोगे तो आपकी पूजा हम बंद कर देंगे आपके दर्शन करना बंद कर देंगे तो यदि आप दर्शन के लिए जा रहे थे तो कोई एहसान कर रहे थे क्या एक हमारे शिष्य करीब दस साल हमारे साथ संगीत में काम करते रहे भजन गाते थे कथा में कई बार मैं चिंतन करता हूं कि भगवान की कृपा न हो तो चाहे किसके भी साथ रह जाओ मती बदलती नहीं है दिए तले कई बार अंधेरा रह जाता है उन्होंने बिहारी जी से कुछ मांगा होगा और समय निर्धारित कर दिया कि समय तक पूरा कर देना बिहारी जी ने नहीं किया अब कई बार जब मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता तो मेरे साथ जाते थे किंतु बिहारी जी के बाहर बैठ जाते थे अंदर नहीं जाते थे बोले इस काले के अब हमको दर्शन नहीं करना है अपने राम भी आग्रह को करें कि तुम करो ही अपने जाके दर्शन करके आते थे बाद में हमारे साथ में हो जाते थे एक दिन हमने रास्ते में पूछा क्यों जी पंडित जी ये ठाकुर जी से इतनी बड़ी दुश्मनी किस बात की तो बोले बात ये महाराज जी इतने दिन से इनकी पूजा कर रहे हैं एक दिन यदि हमने कुछ मांग दिया तो इन्हें उन्हें नहीं दिया तो ऐसे व्यक्ति की पूजा करके क्या लेना देना किंतु नारायण ईश्वर की कृपा भी बड़ी अनोखी होती है वो एक दिन हमारे पास आए और बहुत रोए हमने कहा क्या हो गया बोले कि बिहारी जी जाने की आदत पड़ गई थी अंदर नहीं जाना होता था तो बाहर बैठ जाते थे पीछे की तरफ एक जगह है बैठने की एक दिन आकर के किसी बालक ने पीछे से आंख बंद की और कहा कि तू क्या मेरे को नौकर समझता है क्या क्या समझता है हमारा कोई परिचय नहीं और ऐसे करके वो चला गया और जब आंख पर हाथ रखा तो आंख में मक्खन लगा था उस हाथ में मक्खन खारा होगा वो तो मुझे बड़ी गलती महसूस हुई और मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गया तो देखो भाई आप अभ्यास कीजिए भगवान के लिए कर्म कीजिए सर्वोत्तम साधन है किंतु उससे फल की अविलासा ना हो अच्छा ये कहना बहुत सरल है जी हम आप कह दें कुछ भी किंतु यदि सावधान न हो तो अभिलाषा तो चित्त में जगी जाती हैं चाहे कितना कहें कई बार हम संकल्प भी करते हैं जो अनुष्ठान करते हैं पूजन करते हैं संकल्प के बाद समर्पण होता है अंत में आपके चरणों में इसका फल समर्पित है हमें कुछ नहीं चाहिए किन्तु कई बार जब पीड़ा मिलती है शांति मिलती तो मन में आता इतना करने के बाद यह क्यों मिल रहा है तो चाह हो गई कि नहीं हो गई सर्वकर्म फल त्याग होना चाहिए अभिप्राय जो हम कर्म कर रहे हैं उससे फला विलासा न हो हमारे वृंदावन में पंडित जी हैं मैं उनसे पढ़ता था जब महात्मा नहीं बना था तब लाल कपड़ा ले जाने, ले लेने के बाद भी कहीं यदि रास्ते में मिल जाते हैं तो मैं उनको बंधन करता हूं कई लोगों ने कहा यह ठीक नहीं है आप लाल वस्त्र लेकर सफेद वालों को बंधन करते हो हमने कहा हमारे प्यारे के अलावा दुनिया में कोई है नहीं इनकी बात तो छोड़ दीजिए मैं भंगी को भी प्रणाम कर सकता हूं साष्टांग लेट करके क्योंकि हमारे प्यारे के अलावा दुनिया में जब कोई है नहीं तो इनको प्रणाम करने में क्या जाता है इनसे तो मैंने पढ़ा है एक क्रिया कई दिनों से चलती रही एक दिन बिहारी जी से दर्शन करके आ रहे थे तो उनका बेटा सामने से आ रहा था पहले वो हमको बंदन करता था सामने से उसने आकर के कहा स्वामी जी नमस्ते मेरे को बहुत कष्ट हुआ हमने कहा ये मूरख इसके बाप को तो मैं प्रणाम करता हूं ये छोकरा आज का मैंने पढ़ाया भी था कुछ दिन उसको इसको प्रणाम करने में इसकी नानी मर्ती मेरे को नमस्ते बोलता है अब आपको सच कहते हैं जब तक आश्रम नहीं पहुंच गए तब तक मन में बड़ा विक्षेप अब देखिए ये अभिलाषा ही तो थी सामने वाला हमको प्रणाम करे इसकी फल की आछा क्यों हो अब जब आश्रम में आए बड़े मन खराब और मन में बड़ा वो आप कि आज के बाद वो प्रोफेसर को हम कभी प्रणाम नहीं करेंगे उसका बच्चा मेरा अपमान करता अब उसने बेचारे ने अपमान नहीं किया अरे नमस्ते कार्य भी प्रणाम ही होता है ते नमस्ते शब्द है तुम्हें नमा है नमस्ते माने तुम्हें नमस्कार है किंतु अब देखिए हमारे चित्र में जो नमस्कार की विधा थी वो नमस्ते में अपमान के लगा मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि कैसी घटना घट गट गई फिर महाराज जी के चरणों में जाकर बैठ गया मन खराब था कि सब लोगों के विरोध करने के बाद इसके बाप को मैं बंदन करता हूं यह मेरा अपमान करता है अब घटना आई गई हो गई फिर मैं चिंतन करने लगा क्या मैंने प्रारंभ से जो उनको प्रणाम करने का मन बनाया या करता हूं तो इसलिए करता कहा था, था कि इनके बच्चे हमको प्रणाम करें या ये हमको सम्मान करें तो मन में आए कि नहीं ऐसी बात तो नहीं थी तो हमने कहा जब ऐसी बात नहीं थी तो फिर दुखी काहे को लगता है फल की अभिलाषा चित्त में समायी है फल की अभिलाषा का परित्याग हुआ शांति मिली चित्त को तो देखो भाई कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम ये थोड़ा अभ्यास से ही जीवन में आएगा अच्छा सावधान नहीं होगे तो काम नहीं बनेगा अगर चिंतन न करते निरीक्षण न करते तो द्वेष में परिणित हो जाता वो याद रखेगा अपने मन के अनुकूल व्यापार न होने के बाद यदि आप चित्त शांत नहीं रखेंगे तो द्वेश में परिणत हो जाएगा जो साधक के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है अब अभी ये सुनाएंगे आपको हम द्वेश की क्या दुर्बलता है और द्वेष का परित्याग करना ही चाहिए भगवान ने कहा कि मानो ये फल का विपाक पर फल का कर्म के फल का परित्याग करके कर्म करे तो साधन की दृष्टि से ये चतुर्थ साधन पहुंच गया चतुर्थ साधन कैसे प्रथम तो है उत्तम कि मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करो द्वितीय उसमें आ गया कि अभ्यास करो कर्म करो भगवान के लिए चतुर्थ है फल का परित्याग कर दो तो मानो ये चतुर्थ साधन में क्यों क्या निकृष्ट साधन है नहीं, क्या ये क्या उत्तम साधन नहीं है कहीं ऐसा न हो कि लोगों की इसमें प्रवृत्ति न हो तो भगवान उसकी महिमा का ज्ञान कराते हुए कहते हैं श्रेय ज्ञानम ज्ञानमसा ज्ञा ध्यानम विशिष्यते ध्याना कर्म फल त्याग त्यागछा श्रेय ही ज्ञान अभ्यासा ध्यान देने अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है अब इसमें जो हमारे निर्गुण उपासना वाले को ध्यान रखना चाहिए यहां सगुण उपासना की चर्चा चल रही है यहां ज्ञान का इप्राय आप ब्रह्म ज्ञान मत समझिएगा ज्ञान माने भगवान के साकार स्वरूप का ज्ञान जो हम अभ्यास करते हैं अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है मानो जैसे उदाहरण के लिए हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं अब ये कृष्ण का हमको ज्ञान नहीं है केवल कृष्ण नाम का अभ्यास ही है अब ये कृष्ण कौन है क्यों नाम लिया जा रहा है हम देखते हैं कई शब्द जीवन में ऐसे आ जाते हैं जिनका अर्थ पता ही नहीं होता है केवल अभ्यास होता है हमारे ब्रज में कई गालियां लोग देते हैं और ऐसी ऐसी गालियां हैं कि उन लोग गाली तो देते हैं किंतु तो गाली का ज्ञान ही नहीं उनको स्वयं ब्रजवासियों को ज्ञान नहीं है तो हम एक दिन चिंतन कर लेंगे बिना समझे ये गाली, गाली क्यों देते हैं गाली वहां देते हैं दारी के कोई कोई बात होगी बोले दारी के उनकी गाली है और ब्रजवासी यदि गाली न दे तो ब्रजवासी ही नहीं जी उनके तो जीव में गाली रखी रहती है एक हमारे आचार्य जी हैं ब्रजवासी हैं महाराज जी बड़ा प्रेम करते थे उनको तो हमारे यहां यज्ञ होते हैं दोनों नवरात्र में तो बिरला जी के यज्ञ होते हैं तो बिरला जी तो आ नहीं पाते तो कोई ना कोई प्रतिनिधि बैठाला जाता है तो मैं सफेद वस्त्रों में था मान जी ने मेरे को बैठा दिया बिरला जी का प्रतिनिधि बनाकर यज्ञ में आप उनको गाली देने का अभ्यास वो गाली दे गए दो बार तीन बार अपने को बड़ा बुरा लगा गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं कि अयज्ञशाला में मान जी के पास जाकर के बोले हमने कहा यह हमको प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं है आप किसी दूसरे को बैठा दो मान जी बोले क्या बात है हमने कहा बात यह है कि बाद बाद में गाली देते हैं महाराज जी ने उनको आचार्य जी को बुलाया कहा क्यों भाई पंडित जी गाली क्यों देते हो तो गाली देके बोले कौन कहता है कि मैं गाली देता हूं गाली देकर के ही बोले कौन कहता है मैं गाली देता हूं मैं हंसने लगा हमने कहा इन श्री जी को बोध ही नहीं कि मैं गाली दे रहा हूं क्योंकि गाली अपने को ही गाली देकर कहते हैं कौन कहता है गाली दे रहा हूं तो देखो ये अभ्यास हो गया इसका ज्ञान उनको नहीं है जैसे कृष्ण नाम का हम अभ्यास कर ले कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं इसका अर्थ क्या है वो ज्ञान नहीं है ऐसे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है आप ज्ञान कीजिए उसको कृष्ण क्या है पहले समझिए उसको आप सगुण स्वरूप के ही ज्ञान को समझ लीजिए और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है जिसका ज्ञान है उसका ध्यान दो ध्यान करो देखो ध्यान कर्न अर्थ में भी है और जिससे ज्ञान होता ये प्रीति पूर्वक जो ज्ञान है उसी का नाम भक्ति है प्रीति पूर्वक ज्ञान जहां ज्ञान के साथ प्रेम है और हमारे यहां तुलसीदास जी महाराज तो स्वयं कहते हैं जाने बिन न हो परती बिन परतीत तो हो नहीं प्रीति ज्ञान के लिए महाराज प्रेम के लिए जानना बहुत जरूरी है तो श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहते हैं जो अभ्यास की बात कही गई ऊपर उससे ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी क्या श्रेष्ठ है बोले ध्यानात् कर्म फल त्याग उस ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है फल त्याग अर्थात फल त्याग की अविलासा का समापन होना क्यों कारण क्या इसके पीछे तो भगवान कहते हैं त्यागा शांतिर अनंतरम देखो जो अनंतरम शब्द का प्रयोग इसके त्याग और शांति के जो बीच में अनंतर शब्द का प्रयोग किया गया मतलब कोई व्यवधान नहीं है तुरंत जी अथवा त्याग का नाम ही शांति है जब तक त्याग नहीं होगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है याद रखिए त्याग में बहुत सुख है हमने तो अनुभव किया है राग में दुख है और त्याग में सुख है अच्छा दूसरे को पकड़कर रखने में तो देवधान है किंतु छोड़ने में क्या देरी लगती है जी छोड़ने में तो अपने चित्त का खेल है सच्ची मार कबीर की चित्र से दिया उतार त्याग की भावना जीवन में यदि रहे तो काम बन गया और ये महाराज कर्म फाल फल त्याग का क्या कहना है ये जो अपने जीवन में जितने भी कर्म होते हैं उनके फलों की यदि अभिलाषा यदि आप छोड़ दें तो मैं तो सच कहता हूं आपका घर ही आपका स्वर्ग बन जाएगा घर में खटपट क्यों होती है क्योंकि हमारे मन में जो हमने किया है उसकी प्राप्ति की अभिलाषा होती है मानो बच्चे को माने बड़ा किया पालन पोषण किया तो बच्चे से यह अभिलाषा होती कि नहीं बच्चा हमारा ध्यान दे देखो ध्यान दीजिएगा इस विषय पर हमने यदि इनको सम्मान किया है तो ये भी हमको सम्मान करें इनसे यदि हम प्रेम करते हैं तो ये भी हमसे प्रेम करें यही तो अभिलाषा होती घर में इनके लिए हमने ऐसा त्याग किया है तो ये भी हमारे लिए त्याग करें तो ये फलाभिलासा है इस फलासा फला का ही परित्याग कर दें तो त्याग में शांति निहित है अर्थात त्याग ही शांति का स्वरूप है जब तक त्याग नहीं करो यहां तो फला फलाभिलाषा का त्याग है हम तो संसार में भी देखते हैं कि यदि त्याग करते जाओ तो कहीं कष्ट है ही नहीं और ग्रहण करके पकड़ कर रखना चाहो ऐसा बना रहे ऐसा बना रहे ऐसी व्यवस्था बनी रहे ऐसा सम्मान बना रहे ऐसी सुविधा बनी रहे इसके संग्रह में जीवन व्यतीत हो जाता है कर्म करिए क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह सकता नहीं है याद रखिएगा कर्म तो करोगे ही करोगे और यदि फला विलासा लेकर कर्म करोगे तो जन्म मृत्यु का चक्कर भी चलेगा ही चलेगा क्योंकि फला विलासा लेकर कर्म किया है मैंने एक महापुरुष के इसी चरणों में बंधन करके एक प्रश्न किया उनकी मैं सेवा में करीब सात साल से ज्यादा रहा अन्य क्षेत्र से रोटियां में कर लाता था उनको खिलाता था वेदांती और बिल्कुल निर्वस्त्र रहते थे कौपिन भी धारण नहीं करें उनका प्रेम भी बचपन में बहुत मिला तो एक बार वो गंगा किनारे उपनिषद की कोई चर्चा कर रहे थे तो बाद में जब सब चले गए तो मैंने पैर दबाते हुए कहा स्वामी जी एक तरफ तो यह के मिलता है कि शरीर से जो कर्म होंगे उसका फल भोगना पड़ेगा काया से जो पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं सोई और दूसरी तरफ कहा है कि ज्ञान हो जाने के बाद मोक्ष मिल जाता है तो मानो आज हमें ज्ञान हो गया तो क्या कल से कर्म बंद हो जाएंगे अरे भाई कर्म तो होंगे ही होंगे जब तक शरीर रहेगा तब तक कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा होगा तो किसको प्रमाण माने ज्ञान वाली श्रुति को प्रमाण माने कि कर्म वाली श्रुति को प्रमाण माने तो महाराज जी ने हंस करके कहा कि बाबरे जिसको बोध हो जाता है उसको ज्ञान जिसको हो जाता है वह अपने को करता मानता ही नहीं है और जब करता पने का अभिमान नहीं तो भोक्ता भी बनने वाला वो नहीं देखो हम भोक्ता कब बनते हैं जब कर्ता मानते हैं और करता मान करके फलाभिलाषा भी करते हैं कि हमने कर्म किया जैसे अमुक यज्ञ किया अब उस अमुक यज्ञ में संकल्प या किया कि हमको स्वर्ग मिले तो शरीर पूरा हो जाने के बाद स्वर्ग जाना पड़ेगा कि नहीं किंतु यदि कर्म किया और बाद में अने कर्मणा कृत मेरे द्वारा जो कर्म किया गया है वो भगवत चरणारविंद में समर्पित है तो जो भगवान को समर्पित कर दिया जाता है कर्म वह फिर फल नहीं देता है अर्थात भगवान के चरणों में समर्पित किया हुआ कर्म हमको फल नहीं देगा तो फल नहीं देगा तो फिर करें ही क्यों क्योंकि फला विलासा तो जो कर्म करोगे वो अंतक करण को पवित्र कर देगा और पवित्र देखो परमात्मा को पाने के लिए क्या जरूरी है मानो किसी अंधे के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए और अंधे से पूछा कि हमको आपको कुछ देना है मांग लो क्या चाहिए अंधे ने कहा कि आप अपने दर्शन दे दो अंधे ने क्या कहा आप अपने दर्शन दे दो तो भगवान दर्शन देंगे कि नेत्र देंगे दर्शन तो पहले से ही खड़े हैं जी नेत्र देंगे और यदि नेत्र मिल गए तो भगवान के दर्शन में कोई देरी है ही नहीं तो याद रखिए नेत्र ये ज्ञानेंद्रिय है जब आपका अंत कर्ण पवित्र हो जाएगा तो भगवान ज्ञान देंगे और उस ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने में कोई तकलीफ नहीं क्योंकि भगवान हाजिर हो जूर रहे जी आपको बताएं कण कण में अब इसका कैसे आपको हम शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते हैं ये तो अनुभूति का विषय है हम लोग तो कभी इसका चिंतन करते हैं तो रोमांच हो जाता है ऐसा कोई कण नहीं है ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां परमात्मा ना हो किंतु यदि परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो परमात्मा का दोष नहीं है दोष हमारे अंतकरण का है क्योंकि हमारा अंतकरण गंदा है अब मानो सामने दीवाल में हमारा प्रतिबिंब पड़ रहा है किंतु दीवाल में सामर्थ नहीं कि वह हमारे प्रतिबिंब को लक्षित करा सके ऐसा नहीं कि वहां प्रतिबिंब नहीं है वैसे ही परमात्मा सब जगह किंतु प्रतिबिंबित होने का सामर्थ्य नहीं है हमारे अंतकर्ण में भी परमात्मा विराजमान है आपके भी अंतकर्ण में अरे अंतकरण में तो क्या ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा न हो अब उसको पाने के लिए क्या होगा जब आप कर्मफल त्यागी बनेंगे तो आपका अंतक करण पवित्र हो जाएगा और पवित्र अंतक करण में परमात्मा का बोध हो जाएगा तो त्याग की बड़ी महिमा है त्यागा शांति रनंतरम आपके जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा हो देखो भाई कर्मफल त्याग तो धीरे धीरे जीवन में आएगा हम कई बार चिंतन करते वस्तुओं का त्याग करना सीखो सुविधा का त्याग करना सीखो सम्मान का त्याग करना सीखो बाद में फलाविलासा का त्याग तो धीरे धीरे जीवन में प्रतिष्ठित होगा सुविधा सम्मान संपत्ति ये तीन का त्याग धीरे धीरे जीवन में प्रारंभ करो किसी से सुविधा चाहेंगे नहीं सुविधा देंगे ये भी एक त्याग है किसी से सम्मान चाहेंगे नहीं सम्मान देंगे चिंतन में धारा में प्रतिष्ठित कर लो किसी से सम्मान की कामना नहीं है तो सम्मान देंगे देखो पाने में परतंत्र देने में स्वतंत्र हो आप कुछ भी पाना है तो परतंत्रता है उसमें किंतु तो देने में परतंत्रता बिल्कुल नहीं है आप बिल्कुल अपने चित्त में या धारणा बना लो सुविधा भोगी बनेंगे नहीं सुविधा देंगे सम्मान भोगी बनेंगे नहीं सम्मान देंगे संपत्ति की कामना किसी से नहीं रखेंगे यदि हमारे पास में संपत्ति होगी तो संपत्ति हम देंगे ये देखो त्याग पहले ये चालू करो जीवन में इस त्याग के बाद अब धीरे धीरे आए कि दुनिया में कोई भी हम कर्म करेंगे उस कर्म के फलाविलासा का परित्याग कर देंगे देखो भाई ये बनिया के लिए नहीं है जी ये साधक के लिए है जो व्यापारी है वो कह दे कि हम बिना फला विलासा के व्यापार करेंगे तो कर पाएगा क्या ये तो जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं लोग जिनको शांति चाहिए जी जिनको रुपया चाहिए उनका फंडा दूसरा है जिनको सम्मान चाहिए उनका फंडा ही दूसरा है जी उनका रास्ता दूसरा है जिनको शांति चाहिए सुख चाहिए वो भी शाश्वत सुख उनके लिए ये बात बताई जा रही है कि जीवन में यदि ध्यान रखिए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान माने भगवत स्वरूप का ज्ञान सगुण साकार का ज्ञान और उसकी अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है और मैं तो अनुभव करता हूं इस विषय का आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं जो मंदिर आदि में जाने की परंपरा है मैं इसका खंडन नहीं करता इसकी अंतकरण पवित्र होता है जैसे जैसे आपको भगवत ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे इन सब जगहों से वैराग्य होता जाएगा हम अपने चित्त की बात कहते वृंदावन में जब आए थे तो वृंदावन का शायद कोई ऐसे मंदिर से इस बचा होगा जहां हम न गए हों और आज 17-18 साल के बाद चित्र की दशा ऐसी है कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है बिहारी जी भी जाने की इच्छा नहीं होती जाते हैं इच्छा अलग बात है जाना अलग बात है जाते हैं कि पहले जाते रहे हैं क्योंकि जब ध्यान का रसद स्वाधन जीवन में आ जाएगा तो व्यक्ति को ये लगेगा कि जितनी देर भीड़ में भटकेंगे उधर अटकेंगे उतनी देर अपनी गर्दन झुकाओ और अपने हृदय में ही अपने प्यारे को पा जाओ तो साधन देखो क्रमश सा ऐसा नहीं कि सबके लिए निषेध कर दिया जाए कि मंदिर मत जाओ मस्जिद मत जाओ गुरुद्वारा मत जाओ ये सब महाराज सब साधन एक व्यक्ति के लिए नहीं है ध्यान रखिएगा सबकी कक्षा अलग अलग है अब जो बीए में पहुंच गया है एमए में पहुंच गया है उससे कह दिया जाए कक्षा एक दो की पढ़ाई बिल्कुल बेकार है तो ये बुद्धिमानी नहीं है सबके लिए साधन है क्रम ही क्रम से व्यक्ति बढ़ेगा तो देखो पहले यहां बताया कि अभ्यास करें अभ्यास के बाद जीवन में ज्ञान की प्रतिष्ठा करें और जो आपने ज्ञान किया है उसका ध्यान करें चिंतन करें उसका और ध्यान करने में ध्यान रखें ध्यान में भी ध्यान की जरूरत है ध्यान में ध्यान की क्या जरूरत है इस ध्यान से फल की अभिलाषा ना हो कर्म फल का परित्याग हो नरन आप इस चीज को बिल्कुल गांठ लगा के रखिएगा और हमारी एक प्रार्थना भी है साधकों के लिए साधकों को संकल्प बहुत कम करने चाहिए क्योंकि साधना जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे संकल्प पूर्ति होने लगेगी आप जो भी मन में करोगे वो प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि सूक्ष्म मन में ये सामर्थ्य हो जाता है तो साधना का फल आप संपत्ति पाने में सुविधा पाने में लगा देंगे तो पूंजी चली गई और पूंजी चली गई जो भगवत प्राप्ति मिलनी चाहिए शांति मिलनी चाहिए देखो शक्ति का यदि आप उपयोग संसार में करने लगोगे समय का उपयोग यदि दूसरी जगह करोगे तो परमात्मा को क्या दोगे पूंजी चाहिए उधर भी तो कर्म जो ध्यान आदि से फल उत्पन्न होने वाला है भगवत कर्म से उस कर्म से भी फल की अभिलाषा न हो कि हमको ये मिल जाए जब उसका भी परित्याग आप करते जाओगे तो त्यागा शांति निरंतरम इसके बाद आपके जीवन में शांति मिलेगी शांति माने सुखी है परमात्मा है अब यहां तैतीस श्लोकों में अरे ते तेतीस गुणों का वर्णन किया आठ श्लोकों में यहां के बाद जो श्लोक चालू हुए हैं आठ लगातार उसमें तैतीस गुणों का वर्णन भगवान ने किया है अच्छा भक्त हैं चार प्रकार के आप लोगों ने पूर्व में पढ़ाई है अर्थ पहले आर्त है जिज्ञासु है अर्थार्थी है और ज्ञानी है मैं चिंतन कर रहा था बैठ करके ये किनके गुणों का वर्णन किया गया है न यहां आर्थ के हैं न अर्थार्थी के हैं और न ही जिज्ञासु के हैं ये सारे के सारे गुण ज्ञानी भक्त के हैं और भगवान किसको चाहते हैं भगवान किसको किसको प्रेम करते हैं समद स मद भक्त समय प्रिया ध्यान देंगे श्लोकों में सच में प्रिय भक्ता समय प्रिय ये सब भगवान ने वर्णन किए कौन भक्त हमको प्रिय हैं तो सबसे पहले भगवान ने लिस्ट में नाम रखा अद्वेष्ट सर्वभूता मेत्र कारुण निर्ममो निरहंकार समुख देखो अद्वेष्ट सर्वभूता जो भगवान का प्रेमी है वह दुनिया में कहीं द्वेष नहीं करता है याद रखिए प्रेम का सबसे ज्यादा विरोधी द्वेष ही है अच्छा जब किसी से द्वेष हो जाएगा तो प्रेमी का चिंतन करोगे कि दुश्मन का चिंतन करोगे दुश्मन का चिंतन अपने आप आता है जी और दुश्मन का चिंतन चित्त को जलाता है भगवान कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूता नाम नारायण किसी से द्वेष मत करो ये द्वेष की वृत्ति जलनात्मक है जुलनात्मक है आप देखेंगे भक्तों की परंपरा में जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं आप हमको नहीं बता सकते कि उन्होंने कभी किसी की शिकायत की है गोपियों ने कभी शिकायत नहीं की कि हमारी सास हमको बहुत सताती है हमारा पति हमको बहुत गाली देता है क्योंकि शिकायत आएगी तो द्वेष के कारण ही आएगी द्वेष का अभाव है आप तो सप्तम स्कंद का भागवत का चिंतन कभी कीजिएगा बैठ करके हम तो प्रहलाद जी महाराज के वाक्यों को जब कभी वहां पढ़ते हैं कि इतना किसी का हृदय उदार हो सकता है देख करके हृदय भर आता है और लगता है कि भक्त होना कितना कठिन है ये भक्ति आप सरल मत समझिएगा इसको ये तो तलवार के धार पर धावनों है लोग कहते हैं भक्ति बहुत सरल है ज्ञान कठिन है हमको तो ज्यादा भक्ति कठिन लगती है ज्ञान सरल लगता है जी कारण क्या इसमें जो ध्यान देने की बात यह है वहां अगर ज्ञानी के चित्त में किसी से द्वेष हो जाएगा तो कहेंगे वो द्वेष का भी दृष्टा बन गया जी उसको दोष नहीं है क्योंकि वो तो द्वेष का भी दृष्टा है साक्षी है आते जाते हैं जैसे नदी में गंदगी भी बहती पुष्प भी बहते वैसे बहते हुए चले गए किंतु यदि भक्त के चित्त में द्वेष आ जाएगा तो उसको उत्तम नहीं माना जाएगा तो मैं निवेदन कर था प्रहलाद जी का जीवन उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आपसे जीवन में पहले कोई अभिलाषा नहीं भगवान ने कहा बर मांगो तो बोले नहीं चाहिए बर देना चाहते हो तो ऐसा बर दो कि कभी किसी से मांगने की इच्छा ही न हो बाद में जब भगवान जाने लगे तो पैर पकड़ करके कहते हैं प्रभु एक बर दे जाओ बर देशान महेश्वर आप बर देने वालों में महेश्वर हैं जैसे भगवान शिव विचार नहीं करते बिना विचारे दे देते हैं वैसे आप विचार नहीं करोगे इसमें दे दोगे भगवान ने कहा क्या चाहिए बोले जो हमारे पिताजी हैं जो आपकी महिमा को नहीं जानते थे और आपको गाली दी यक पिता में त्वाम अविद्वांस ऐश्वरम आई वो आपकी योग्यता को आपके ऐश्वर्य को नहीं जानते थे इसलिए द्वेष करते थे आपको गालियां दी आपको सताया किंतु आप उसकी महाराज कभी गति दुर्गति मत कर दीजिएगा हमारे पिता को सदगति दीजिएगा ये देखिए इसका नाम है अध्यवेष्टा जी जिसने जन्म भर सताया ऐसा कोई दिन नहीं बीता ऐसा दुनिया का कोई उपाय नहीं बीता जो सताने का असुर ने छोड़ा हो हिरण्य सब उपाय किए उसने सताने के जहर पिलाया समुद्र में फिकवाया, सरपों से डसाया हाथी से कुचलाया सब उपाय किए किंतु प्रहलाद जी महाराज के चित्त में उनके भी मंगल की कामना है इसका नाम भक्त है दुनिया में सबके प्रति सर्वभूता नाम शब्द सर्व का प्रयोग है सर्वभूतानाम कान्वय अधता के साथ मैत्रा के साथ करुण के साथ कर लीजिएगा सब भूतों के प्रति करुणा है जी ऐसा नहीं कि केवल अपने बेटे के प्रति करुणा है या अपने प्रीतम के प्रति करुणा है किसी से द्वेष नहीं है देखो ये अपने अंतकरण को निरीक्षण करते रहना चाहिए साधकों को हमारी प्रार्थना है ये दूसरे में मत देखो अधिकतर क्या होता है कि जब इन गुणों को हम देखते हैं तो देखते हैं सामने वाले में ये गुण है कि नहीं अगर वो द्वेष करता नजर आता तो बोले ये साधु नहीं है क्योंकि गीता में वर्णन किया गया है जो द्वेष करता वो साधु नहीं होता है नारायण मेरे इन गुणों का निरीक्षण आप अपने ऊपर कीजिए साधक हैं और यदि द्वेष है किसी के प्रति तो उसको निकालने का प्रयास कीजिए भी हमारी हरिद्वार में कथा थी पुरुषोत्तम मास में पहले यहां थी उसके बाद हरिद्वार में थी तो हमारे महाराज श्री की कृपा के कारण बड़े बड़े महात्मा आकर के कथा सुनते थे बड़े बड़े मंडलेश्वर आकर करके बड़ा प्रेम उन सबका एक मंडलेश्वर कथा के अंतिम दिन मेरे से बोले मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं कुछ क्योंकि मैंने कथा सुनी है तो हम गदगद हो गए नाम भी बता देते हैं सतमित्रानंद जी महाराज हमारे से बड़ा उनका स्नेह और कहा कि नई पीढ़ी में हमने ऐसी कथा पहली बार सुनी है काम हम बैठकर सुनते थे तो महाराज जी की स्मृति आ जाती थी तो हमने काम हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि आप क्या देना चाहते हैं जो देना चाहें सिर माथे है तो हाथ उठा करके बोले इस समय मेरे चित्त में दुनिया में किसी से द्वेष नहीं है मैं मच्छर से भी द्वेष नहीं करता हूं तो मैं आशीर्वाद देता हूं इस कथा की दक्षिणा में ये द्वेष की भावना तुम्हारे भी चित्त से सदा के लिए समाप्त हो जाए ये देखिए ये आशीर्वाद उनका एक महात्मा अब की बार बहुत आनंद आया विरक्त महात्मा जिनके पास 20-30 महात्मा थे गंगा के किनारे बैठकर के उन्होंने पूरी कथा सुनी तो उनका शिष्य मेरे पास आया कि महाराज जी मिलना चाहते हैं मैं सायकाल कथा के बाद गया जाकर के प्रणाम किया तो हंस करके बोले बोले एक बात बताए तू नकल बहुत अच्छी करता है तो हमने कहा किसकी तो बोले अपने महाराज जी की तो हमने कहा चलो अपने आराध्य की ही नकल सही तो बोले कि कथा हमने बहुत सुनी बहुत आनंद आया हमने अपने जीवन में 500 सौ भागवते किए हैं अभी करीब पचासी साल की उनकी अवस्था थी 500 सौ भागवतें की कई भागवत के रहस्यात्मक विषयों को भी उन्होंने हमको बताया मैं रोज जाने लगा था बाद में तो हमने कहा कि एक महात्मा ने शंकरानंद भिक्षुक शंकरानंद जी ने महाराज ने महाराज जी की कथा सुनी थी तो महाराज जी को उन्होंने दक्षिणा में दिया था कि आज के बाद तुम अपने को कभी जीव मत मानना मैंने संस्मरण उनको सुनाया तो हमने कहा कि आपने भी यदि कथा सुनी है तो हमारी दक्षिणा दो तो हंसने लगे खड़े होकर के हृदय से लगा लिया और कहा कि जिस रास्ते पर तुम्हारे महाराज जी चले हैं उसी रास्ते पर तुम चलो ये हमारा आशीर्वाद है तो देखो ये ईश्वर की कृपा है तो ध्यान देने लायक यह जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के प्रति द्वेष का भाव ना हो साधु भक्त की पहचान यही है अभी यदि चित्त में किसी से द्वेष है तो वो साधु नहीं है अब ने इस पर बहुत चिंतन किया है कर्म के आधार पर उपासना के आधार पर ज्ञान के आधार पर तो भगवान ने ये सदगुण बताए हैं अब आप लोग इन सदगुणों का स्वयं चिंतन कर लीजिएगा और ठाकुर जी जैसी कृपा करेंगे उसके बाद ये शेष श्लोक जो बचे हैं इनको भी हम पूरा करेंगे और यही प्रेमपुरी महाराज जी के चरणों में ही तो आज का यह सत्संग का सत्र यही पूरा होता है अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है हमारी मति रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार में समर्पित बोलो भक्त भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवज निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्ष तैतीस लक्षणों गुणों का है तो अभी हम भी कुछ दक्षिणा महाराज जी को दे दे कि महाराज जी आप में सब 33 गुणों तो है ही और रहेगा स्वामी जी महाराज नवंबर में फिर यहां आएंगे तब मुझे बताया कि शिव पुराण पर प्रवचन करेंगे तभी तो अभी का क्या हो गया अभी महाराज जी के जब भी टाइम मिलेगा तब हमें आके डिटेल में समझावेगा ऐसा तो हमको महाराज जी के बड़ी कृपा रही है भागवत तो जबी भी महाराज जी का यहां होता है तो मैं प्रयत्न तो करता हूं कि पूरा पूरा भागवत मैं सुन लू क्योंकि मुझे लगता है कि अगर गीता और श्रीमद भागवत सुना तो पीछे और कुछ सुना के नहीं सुना उसके कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है जो भी हम करे जो सुने उसका अर्थ समझे उसमें भावात्मक समझ आ सम, सम, सम, सम, सम, सम, सम, जाए तो हमारा काम बन जाएगा अभी स्वामी जी महाराज ने जो बताया जो दक्षिणा देने की बात तो मैं एक बात और भी बता दू भग स्वामी जी अखण्डानंद सरती महाराज की तबीयत अच्छी नहीं थी और तभी सीताराम चरण जी महाराज अयोध्या लक्ष्मण किलाधीश वहां आ गए थे करीब करीब दो महीना रहे और स्वामी जी महाराज के पास बैठ के शाम को वो महाराज जी को कथा सुना रहे थे सुनाते रहते थे, थे पीछे महाराज जी की तबीयत तो अच्छी हो गई तब भारतीय विद्या भवन में आखिरी प्रवचन क्योंकि सीताराम शरण जी महाराज जी जाने वाले थे तब उसका प्रवचन हुआ तो महाराज जी ने भी यही कहा कि अभी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो आपको देने के लिए तो मैं क्या दूं? लो मैं आपको सीता साराम आपको समर्पण कर देता हूं ऐसा स्वामी जी महाराज ने बताया था तो ऐसे भी संबंध था और वो जब आए मुझे लगता है कि 1970 की बात है तो जब से आए तब मुझे बताया कि अभी आप रामनवमी आने वाली है आप आ जाइएगा आप बम्बई से लखनऊ आना दिल्ली जाना दिल्ली से लखनऊ आना मैं मेरी गाड़ी बेचता हूं आप आ जाइएगा तो 1970 से अब तक अभी एक दो साल बीच में छूट गई है तो मैं भी रामनवमी पर अयोध्या जी जाता था तो ये भी महाराज जी ये संत महात्मा की कृपा ही है स्वामी अखण्ड सरस्वती महाराज जी की कृपा तो बढ़ी रही है हमारी यहाँ अगर कोई स्वामी अखंडान सरस्वती महाराज जी का पुस्तक पढ़ के बुलाते वाले वा, तो हो गए सब ज्यादा पर कोई हो गए तो ये श्रवणानंद जी महाराज है गिरीशानंद जी महाराज है और गोविंदाना जी महाराज थे तो अभी तो आते नहीं है तो ऐसे ये परंपरा चलाने वाले ये संत महात्मा के चरणों में हमारा प्रणाम